वेदांत सार अध्याय दो अज्ञान का विस्तार अस्य अज्ञानस्य आवरण नामकम विक्षेपनामकम शक्तिद्वय इस अज्ञान की आवरण तथा विखेप नाम की दो शक्तियां हैं आवरण शक्ति ही तावत अल्पो अपि मेघः अनेक योजन अनेकयोजन आदित्य आदित्यमंडल अवलोकित्री नयनपथ तया परिणाम इव अपरछि असंसारिणोकित्री बुद्धिधायकतया आच्छादय साम्यम तदम घनदृष्टि अरकम् यथा मनते चाति चातिमूढ़ तथा बद्धवत् भाति यो मूढ़ दृष्टे स स्वरूपो अहम् आत्मा इति जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अनेक योजन करोड़ों मील परिधि विस्तार वाले सूर्यमंडल की ओर देखने वालों की दृष्टि पथ को अवरुद्ध कर मानो सूर्य को ढक देता है वैसे ही अज्ञान की आवरण शक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वह सीमित परिच्छि होकर भी दृष्टा की बुद्धि को अवरुद्ध बाधित करके असीम अजन्मा आत्मा को मानो ढक देता है कहा भी गया है जैसे एक अतीव मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से आच्छन्न हो जाने पर उसे सूर्य ही आच्छादित तथा प्रभाहीन प्रतीत होता है वैसे ही दृष्टि अज्ञानी व्यक्ति को जो नित्य बोध स्वरूप तत्व बद्ध के समान प्रतीत होता है वही आत्मा मैं हूँ संसार संभावना अपि भवति यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वा सर्पत्व संभावना जिस प्रकार रस्सी में अपने अज्ञान से आवृत्त हो जाने पर सर्पत्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार इस आवरण शक्ति से आवृत्त होने पर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तित्व सुखित्व दुखित्व आदि से युक्त संसार की संभावना होती है विक्षेप शक्ति तो यथा रज्जो अज्ञानम स्वृत रज्जौ एवं अपि स्वशक्त सर्पाक उद्भावतीज्ञान अभी स्वृत आत्मनिस्वक् आकाशादी प्रपंचम उद्भावतीद्यम तदुम विषेपशक्ति लिंगादी ब्रह्मा जगत सृजेत जैसे रस्सी के बारे में अज्ञान अपनी आवरण शक्ति से रस्सी को आवृत्त करके उसमें सर्प आदि का बोध उत्पन्न करता है वैसे ही अज्ञान भी अपनी आवरण शक्ति से आत्मा को आवृत करके उसमें आकाश आदि पंचभूतमय प्रपंच को दिखाता है अज्ञान के इस सामर्थ्य को विक्षेप शक्ति कहते हैं कहा भी गया है विक्षेप शक्ति लिंग सूक्ष्म शरीर से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक जगत का सृजन करती है शक्ति शक्तिद्वैव अज्ञान उपहित चैतन्यम स्व्रधानतया स्व उपाधि प्रधानतया च भवति। आवरण तथा विक्षेप इन दोनों प्रकार की शक्ति वाले अज्ञान रूप उपाधि से युक्त चैतन्य अपनी प्रधानता से इस ब्रह्मांड का निमित्त कारण है और उपाधि की प्रदान प्रधानता से उपादान कारण है जैसे घट के लिए कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण यथा लूता तंतु कार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्त स्वशरीर प्रधानतया च भवति, जैसे मकड़ी अपनी प्रधानता से जाले का निमित्त कारण है और अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण भी है ततः प्रधान विक्षेपशक्तिमद अज्ञान उपहित आकाशः आकाशाद वायुः वो अग्नि अग्नेह आप आदभ्य पृथ्वी च उत्पद्यते आत्मनः आकाशः सम्भूत इत्यादि श्रुतें हैं तमस प्रधान विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जैसा कि इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आदि के द्वारा श्रुति में कहा गया है तमोगुण की प्रधानता तेषु डिक दर्शन तम प्राधान्य तत्ण सेज तमांसी कारण कारणगुण प्रक्रमेण तेषु आकाश आदिषु उत्पद्यन्ते इन आकाश आदि पंचभूतों में जड़ता का आधिक्य परिलक्षित होने से उनके कारण में तमस की प्रधानता है उस सृष्टि के समय कारण के गुण संक्रमित होने से आकाश आदि में सत्व रजस सत्वरजसमस उत्पन्न होते हैं एतानि एव एकता सूक्ष्मभूता तन्मा अपची अपीकृता च उच्यते इन सुक्ष्म भूतों को तन्मात्राएँ तथा प्रपंचीकृत भूत कहते हैं शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं आकाश आदि सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल भूत पदार्थ उत्पन्न होते हैं